दोस्तों नमस्ते आज हम तुम्हें सुनाएंगे बोलो तो क्या सुनाएंगे हां आज हम तुम्हें सुनाएंगे एक कहानी चार दोस्तों की तो सुनो चार दोस्तों की कहानी एक था घोडा उसकी एक लंबी पूंछ थी और दो छोटे-छोटे कान घोड़े की पूंछ लंबी थी और कान छोटे घोड़ा कहता था मैं हूं घोड़ा मैं हूं घोड़ा मैं हूं घोड़ा मैं हूं घोड़ा जाता हूं मैं सरपट दौड़ा मैं हूं घोड़ा मैं हूं घोड़ा मैं हूं घोड़ा लंबी लंबी मेरी पूंछ छोटे छोटे मेरे कान लंबी लंबी मेरी पूंछ छोटे छोटे मेरे कान दौड़ लगाऊं सी नातान मैं हूं घोड़ा मैं हूं घोड़ा मैं हूं घोड़ा तो भाई एक दिन घोड़ा गया सैर करने वो दौड़ा टक टक टक टक टक टक करता घोड़ा दौड़ा दौड़ते दौड़ते वो पहुंचा भालू के पास किसके पास पहुंचा भालू के पास भालू था काला काला तुमने देखा है ना भालू हां देखा है ना भालू मदारी के साथ आता है नाच दिखाता है है ना हां वही भालू तो भाई भालू था काला काला उसके लंबे लंबे बाल थे भालू कहता था M'èra nàm hei kàlu-bhàlu Subh o sham khaata hoon àaloo Chalta hoon mai dhirè-dhirè Khata hoon khar मेरा नाम है कालू भालू सुबह शाम खाता हूं आलू मेरा नाम है कालू भालू भालू ने घोड़े से पूछा घोड़े भैया तुम कहां जा रहे हो घोड़े ने कहा मैं तो सैर करने जा रहा हूं तो भाई भालू ने कहा घोड़े भैया घोड़े भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा सैर करने खोड़े ने कहा, आँ, हाँ, भालू भीया, चलो, तुम भी चलो सैर करने. अब खोड़ा और भालू चले सैर को. वो चलते गए, चलते गए, चलते, चलते, चलते, खोड़ा और भालू पहुँचे ज़े, कुट्ते के पास, पास? कुट्णा कैसे बोलता है दोस्तो झारा बता तो है किषी के पाँक हुन होय कि ब्रॉट पाँक हूफ हर शबल सर ब चुटा मैं हले ही ते कुट्द बोलता है वाफ हम वौए डिप भाई प्रॉट याई गोस्ता कहता था बों बों बों बों बों बों बों बों मैं तो करता हूं रखवाली सिन हो चाहे रात हो काली मैं तो करता हूं रखवाली सिन हो चाहे रात हो काली अगर मुझे दिख जाए चोर खूब मचाता हूं मैं शोर अगर मुझे दिख जाए चोर खूब मचाता हूं मैं शोर मैं तो करता हूं रखवाली बिन हो चाहे रात हो काली मैं तो करता हूं रखवाली सिन हो चाहे रात हो काली घोड़े और भालू को देखकर कुत्ता बोला अरे घोड़े भैया ए भालू भैया तुम कहां जा रहे हो मुझे भी साथ ले चलो अरे मैं भी चलूंगा घूमने घोड़े और भालू ने कहा हां हां कुत्ते भैया तुम भी चलो ना तुम भी जरूर चलो हमारे साथ सैर करने तो भाई अब तीनों भालू घोड़ा और कुत्ता चले सैर को चलते चलते चलते चलते भालू कूड़ा और कुत्ता पहुंचे बिल्ली के पास किसके पास पहुंचे बिल्ली के पास तुमने देखी है ना बिल्ली अच्छा जरा बता तो बिल्ली कैसे बोलती है म्याऊ म्याऊ हां बिल्ली बोलती है म्याऊ ह तो बिल्ली कहती थी म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ दूध मलाई छटकर जाऊं दूध मलाई छटकर जाऊं मुझे देख चूहे डर जाते मुझे देख चूहें डर जाते दौड़ के बिल के अंदर जाते दौड़ के बिल के अंदर जाते दूध मलाई छटकर जाऊं दूध मलाई छटकर जाऊं कुत्ते घोड़े और भालू को देखकर बिल्ली बोली ऐ घोड़े भैया भालू भैया कुत्ते भैया तुम सब कहां जा रहे हो मुझे भी ले चलो ना सैर करने मैं भी तुम्हारे साथ सैर करने चलूंगी घोड़े ने कहा हां हां बिल्ली रानी चलो तुम भी चलो सैर करने हमारे साथ अब चारों कुत्ता भालू घोड़ा और बिल्ली चले सैर को कुत्ता भालू घोड़ा और बिल्ली चलते गए चलते गए चलते चलते चलते वो घर से बहुत दूर पहुंच गए वो गीत गाते जा रहे थे चले सैर को चारों दोस्त चले सैर को चारों दोस्त घोड़ा कुत्ता बिल्ली भालू घोड़ा कुत्ता बिल्ली भालू नहीं साथ खाने को कुछ भी रोटी के नाटा की आलू नहीं साथ खाने को कुछ भी रोटी के नाटा की आलू चले सैर को चला चलम चले सैर को चला चलम चला चलम चला चलम चला चलम चला चलम चला चलम गीत गाकर उन्होंने नाच किया खूब नाच गाकर उन्हें भूख लग गई घोड़ा बोला मुझे तो बड़े जोर से भूख लगी है मैं क्या खाऊं कुत्ता बोला भूख तो मुझे भी लगी है बिल्ली और भालू भी बोले हां हमें भी भूख लगी है भाई भूख तो चारों दोस्तों को लगी थी पर दोस्तों वो खाते क्या वो तो खाने को कुछ लाए ही नहीं थे नहीं साथ खाने को कुछ भी रोटी केला टॉफी आलू भालू खाने को कुछ लाया नहीं था बिल्ली भी कुछ नहीं लाई थी और गुद्दा भी कुछ नहीं लाया था, और घुड़ा भी कुछ नहीं लाया था, तो भई, सब ने सूचा कि घर चलो, घर जाकर खाना खाएंगे, तो चारों दूस्त चल दिये घर को, चला चलम, चला चलम, चल दिए घर को तुम और हम चल दिए घर को तुम और हम घोड़ा कुत्ता बिल्ली भालू घर जल कर खाएंगे आलू घोड़ा कुत्ता बिल्ली भालू घर जल कर खाएंगे आलू चला चलन चला चलन चला चलन चल। भालू, भालू कुत्ता बिल्ली और घोड़ा चारों दोस्त घर लौट आए भालू बोला भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है कुत्ता बिल्ली और घोड़े ने भी कहा ओ हाँ, हमें भी बहुत भूख लगी है भालू बोला चलो हम खिचड़ी बनाएं कुत्ते ने कहा मैं चावल लाता हूं बिल्ली ने कहा अई मैं दाल लाती हूँ खोड़ा मसाले ले आया तो दोस्तो भालू ने क्या किया भई भालू ने दाल चावल और मसाले मिला कर खिचड़ी पकाई dawal aur mirch masala daale dawal aur mirch कुत्ता चावल लेकर आया कुत्ता चावल लेकर आया बिल्ली Balu ji n'e kia kamaal. Balu ji n'e kia Balu ji n'e kichdi paka'i.